दिले नादा तुझे हुआ क्या है आखिर इस दर्द की दवा क्या है हम हैं मुश्ताक और वो बेजार या इलाही ये माजरा क्या है मैं भी मुंह में जबान रखता हूँ काश पूछो के मुद्दा क्या है जबकि तुझ बिन नहीं कोई मौजूद फिर ये हंगामा है खुदा क्या है ये परी चेहरा लोग कैसे है रम जाओ ईश्व अदा क्या है शिकने जुल्फ अम्बरी क्यूँ है निगहे चश्मे सुरमा सा क्या है सब गुल कहां से आए हैं अब्र क्या चीज है हवा क्या है हमको उनसे वफा की है उम्मीद जो नहीं जानते वफा क्या है हा भला कर तेरा भला होगा और दरवेश की सदा क्या है जान तुम पर निसार करता हूं मैं नहीं जानता दुआ क्या है मैंने माना के कुछ नहीं गाल मुफ्त था था तो बुरा क्या है Mm-hmm. <laughs>